युवकों के प्रति भारत का भविष्य इसके साथ मैं एक और प्रश्न पर विचार करना चाहता हूँ जो खासकर मद्रास से संबंध रखता है एक मत है कि दक्षिण भारत में द्रविण नाम की एक जाति के मनुष्य थे जो उत्तर भारत की आर्य नामक जाति से बिल्कुल भिन्न थे और दक्षिण भारत के ब्राह्मण ही उत्तर भारत से आए हुए आर्य हैं अन्य जातियां दक्षिणी ब्राह्मणों से बिल्कुल ही पृथक जाति की है भाषा वैज्ञानिक महाशय मुझे क्षमा कीजिएगा यह मत बिल्कुल निराधार है इसका एकमात्र प्रमाण यह है कि उत्तर और दक्षिण की भाषा में भेद है दूसरा भेद मेरी नज़र में नहीं आता हम यहाँ उत्तर भारत के इतने लोग हैं मैं अपने यूरोपीय मित्रों से कहता हूँ कि वे इस सभा के उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के लोगों को चुनकर अलग कर दें भेद कहाँ है? जरा सा भेद भाषा में है पूर्वोक्त मतवादी कहते हैं कि दक्षिणी ब्राह्मण जब उत्तर से आए थे तब वे संस्कृत बोलते थे अभी यहाँ आकर द्रविड़ भाषा बोलते बोलते संस्कृत भूल गए यही ब्राह्मणों के संबंध में यदि ऐसी बात है तो फिर दूसरी जातियों के संबंध में भी यही में बात क्यों न होगी क्यों ना कहा जाए कि दूसरी जातियाँ भी एक एक करके उत्तर भारत से आई हैं उन्होंने द्रविड़ भाषा को अपनाया और संस्कृत भूल गई यह युक्ति तो दोनों ओर लग सकती है ऐसी वाक्यात बातों पर विश्वास न करो यहाँ ऐसी कोई द्रविड़ जाति रही होगी जो यहाँ से लुप्त हो गई है और उनमें से जो कुछ थोड़े से रह गए थे वे जंगलों और दूसरे दूसरे स्थानों में बस गए यह बिल्कुल संभव है कि संस्कृत के बदले वह द्रविड़ भाषा ले ली गई हो परंतु ये सब आर्यी हैं जब उत्तर से आए सारे भारत के मनुष्य आर्यों के सिवा और कोई नहीं इसके बाद एक दूसरा विचार है कि शुद्ध लोग निश्चय ही आदिम जाति के या अनार्य हैं तब वे क्या हैं वे ग़ुलाम हैं विद्वान कहते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है अमरीकी अंग्रेज डच और पुर्तगाली बेचारे अफ्रीकियों को पकड़ लेते थे जब तक वे जीवित रहते उनसे घोर परिश्रम कराते थे और इनकी मिश्र संताने भी दास्ता में उत्पन्न होकर चिरकाल तक दास्ता में ही पड़ी रहती थी इस अद्भुत उदाहरण से मन हजारों वर्ष पीछे जाकर यहाँ भी उसी तरह की घटनाओं की कल्पना करता है और हमारे पुरातत्ववेदता भारत के संबंध में स्वप्न देखते हैं कि भारत काली आंखों वाले आदिवासियों से भरा हुआ था और उज्जवल आर्य बाहर से आए परमात्मा जाने कहाँ से आए कुछ लोगों के मत से वे मध्य तिब्बत से आए दूसरे कहते हैं वे मध्य एशिया से आए कुछ प्रदेश प्रेमी अंग्रेजी हैं अंग्रेज हैं जो सोचते हैं कि आज लाल बाल वाले थे अपनी रुचि के अनुसार दूसरे सोचते हैं कि वे सब काले बाल वाले थे अगर लेखक खुद काले बाल वाला मनुष्य हुआ तो सभी आज काले बाल वाले थे कुछ दिन हुए यह करने का प्रयत्न किया गया था कि आर्य स्विट्जरलैंड की झीलों के किनारे बसते थे मुझे जरा भी दुख न होता अगर वे सब के सब इन सब सिद्धांतों के साथ वहीं डूब मरते आजकल कोई कोई कहते हैं कि वे उत्तरी ध्रुव में रहते थे ईश्वर आर्यों और उनके निवास स्थलों पर कृपा दृष्टि रखें इन सिद्धांतों की सद्यता के बारे में यही कहना है कि हमारे शास्त्रों में एक भी शब्द नहीं है जो प्रमाण दे सके कि आर्य भारत के बाहर से किसी देश से आए हाँ प्राचीन भारत में अफगानिस्तान भी शामिल था बस इतना ही और यह सिद्धांत कि शुद्ध अनार्य और संख्य थे बिल्कुल अतार्किक और अयोक्तिक है उन दोनों उन दिनों यह संभव ही नहीं था कि मुट्ठी भर आर्य यहाँ आकर लाखों अनार्यों पर अधिकार जमा बस गए हों अजी वे अनार्य उन्हें खा जाते पाँच ही मिनट में उनकी चटनी बना डालते इस समस्या की एकमात्र व्याख्या महाभारत में मिलती है उसमें लिखा है कि सत्युग के प्रारंभ में एक ही जाति ब्राह्मण थी और फिर पेशे के भेद से वह भिन्न भिन्न जातियों में बढ़ती गई बस यही एकमात्र व्याख्या सच और युक्तिपूर्ण है भविष्य में जो सत्युग आ रहा है उसमें ब्राह्मणतर सभी जातियाँ फिर ब्राह्मण रूप में परिणत होंगी